और आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ भोपाल से आए हुए हैं नईम कुरेशी सर जो जर्नलिज़्म में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है फिल्म इंडस्ट्री में और मीडिया में बहुत समय से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आज हमें मौका मिला है उनके साथ बातें करने का उनकी आवाज़ से रूबरू होने का तो आप सभी की तरफ से नईम कुरेशी जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद <laughs> कैसे है सर जी मैं बहुत अच्छा हूँ आई एम वेरी मच फाइन <laughs> और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ आपकी अपनी बातें जो है हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए धन्यवाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान की इस भूमि में जहाँ शांति सद्भावना की बात दुनिया में पहली बार होती जी जी यहाँ सूफी मत के सबसे पहले प्रवक्ता आए ग्यारहवीं शताब्दी के अंत में तो सद्भावना की बात उन्होंने ख्वाजा साहब ने अजमेर शरीफ के की वो राजस्थान के पहले भारत के पहले सूफी थे और उनके सूबे में आके मुझे भी खुशी हो रही है मधुबन रेडियो के श्रोताओं के बीच में बोलने की भी मुझे खुशी हो रही है पिछले तो 45 साल से मैं मीडिया के कुछ क्षेत्रों में काम कर रहा हूं और पत्रकार तो मैं तीसरे नंबर पर मानता हूँ अपने आप को पहले नंबर पर मैं एक नागरिक एक इंसान के तौर पर बात कर रहा हूँ जी जी दूसरे नंबर पर मैं लेखक हूँ तो लेखक के तौर पर मुझे तमाम सारी फिल्मों में पंद्रह फिल्में मैंने अभी तक डी वन के लिए लिखी हैं प्रोड्यूस की हैं एज ए प्रोड्यूसर मैं रहा हूँ सारी फिल्मों में दो तीन फिल्मों का मैं स्क्रिप्ट राइटर रहा हूँ अच्छा अच्छा गुलजार साहब जैसे व्यक्ति के साथ मेरी गहरी मित्रता थी बानवे से क्या बात है उस्ताद अमजद अली खान साहब सरोद वादक मेरे बड़े भाई जैसे हैं मैं उनका पी आर भी रहा बीस साल तक अच्छा और वही मुझे शंकर दयाल शर्मा साहब तक भी ले गए थे अच्छा अच्छा और मेरी एक किताब शंकर दयाल शर्मा जी ने भी 1988 के अगस्त महीने में विमोचित की थी दिल्ली में अपने निवास पर जहां मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी शख्सियत वीर थीं सांसद डी के रैंक के लोग भारत सरकार के सचिव और विश्व प्रसिद्ध चार लोग उस मेरे आयोजन में थे डॉक्टर यामिनी की स्मूर्ति बिरजू महाराज उस्ताद अमजद अली खान साहेब और दो चार लोग ऐसे हैं कि अब तीस साल हो गए तो मैं भूल भी रहा हूँ <laughs> और देश भर के राष्ट्रीय मीडिया से मैं वहीं मुखातिब हुआ नहीं। नहीं। और मेरी वहाँ एक आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर ने मेरा इंटरव्यू भी लिया था वहीं उपराष्ट्रपति भवन में तो रेडियो के श्रोताओं से बात करके मुझे बहुत अच्छा <laughs> महसूस हो रहा है उसकी वजह यह है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के दूरदर्शन से भी ज्यादा आगे है दूरदर्शन को आप बैठेंगे तो सामने आपके सामने वो रखा है आप वहां से हिलेंगे नहीं, नहीं। रेडियो तो एक ऐसी विधा है जो काम भी करते रहिए मनोरंजन भी करते रहिए <laughs> खुश रहिए खुशी बांटते रहिए जी जी आज ब्रह्मा के इस मुख्यालय में आके मुझे इसलिए खुशी है कि सदभावना संस्कृति सांस्कृतिक विरासतें सद्भावना और शांति हर लेखक का फर्ज है इन सब सब्जेक्टों पे काम करना जी जी जी जी क्योंकि लेखक आम आदमियों का खास आदमी होता है राजनेता की तरह नहीं होता वो राजनेता तो केवल वोट बैंक देखता अपनी है अपनी बिरादरी देखता है उसके लिए जनता चौथे नंबर पे होती है लेखक के लिए जनता पहले नंबर पर पहले नंबर बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है एक लेखक की जो भावना है वो उनके अपने कलम से लोगों के बीच में आती है और जब वो लिखता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी तराशता है अपने आप को भी देखता है और तब जाके वो समाज में कुछ निविनता या कुछ ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करता है जिसकी कमी समाज में हो रही होती है तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को टटोलते हुए शब्दों के माध्यम से लोगों के बीच में एक लेखक पहुँचता है तो जब भी लेखक को पढ़ते हैं हम लोग तो उसके मानस पटल को उनके भावनाओं को समझ पाते हैं और उनके प्रति हमारा हमेशा से प्यार रहा है आज भी है और कल भी रहेगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं खुरैशी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अलग अलग भारत के अलग अलग जगह पे आप गए होंगे लेकिन यहाँ जो है जैसे एक आध्यात्मिक सरोवर में आप पहुँच गए हैं जी, जी। तो यहाँ का जो आना आपका। जी यहाँ जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ जो महसूस ताप कर रहे हैं शायद थोड़ा सा यूनिक लगा होगा डेफिनेटली डेफिनेटली <laughs> मुझे पूरे देश भर को घूमने का मौका मिला जी। क्योंकि मैं बचपन से दो लोगों से बहुत प्रभावित रहा जुडिशरी के लोगों के साथ मेरी मॉर्निंग वॉक होती थी माननीय न्यायमूर्तियों के साथ उन्नीस में बयासी में मेरी तीन किताबें आ गई तो मुझे जुडिशरी के लोगों से बहुत मार्गदर्शन मिला मेरे गॉडफादर तो ना कहें लेकिन मेरे मित्र जुडिशरी और फौज के लोग रहे नहीं, मैं पॉलिटिशियन से बहुत दूर रहा <laughs> क्योंकि आप समझ सकते हो कि लेखक दुनिया का पहला ऐसा आदमी होता जिसकी कल आज और कल तीनों होते हैं येस्टरडे टुडे एंड टुमारो वी आर जस्ट अ फ्रेंड ऑफ दस्टरडे टूडे एंड टुमारो एंड यू नो द पोलिटिकल पीपल इज ओनली द मैन ऑफ टुडे वो आज का आदमी होता है <laughs> झंडा जब तक लगा है डंडा जब तक उसकी गाड़ी पर लगा है जब तक लोग उसको पूछते हैं भूतपूर्व को तो कोई पूछता नहीं है हमारी परंपरा भी है हम लोग जिससे काम होता है जिससे मतलब होता है उसी को तो हलो करते हैं जी। और आज आपने जो बताया ब्रह्मा कुमारी के इस मुख्यालय में आके हमको इतनी खुशी का अनुभव हुआ खुशियों का व्यापार करना भी एक बहुत बड़ी बात है जो आप लोग कर रहे हैं शुक्रिया क्योंकि इस व्यापार में कुछ मिलता नहीं है खुशी के बदले खुशी मिलती है सही बात है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने तीन लक्ष्य बनाए लेखक बनने के बाद पहला पर्यटन और इतिहास पे काम दूसरा मैंने दलित वर्ग के लोगों के ऊपर ज्यादा लिखा कमजोर तबके के ऊपर ज्यादा लिखा क्योंकि कमजोर तबके का तो ना तो कोई सांसद है ना कोई विधायक <laughs> है और ना कोई मीडिया पर्सन है, है न उनके लिए तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है बल्कि उन दलितों के ऊपर अत्याचार का तो एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है आजादी के बाद से लाखों लोग पुलिस की गोली से मारे गए हैं दलित वर्ग के लोग कमजोर तबके के लोग उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं कौन हाई कोर्ट जाएगा कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा <laughs> तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके यहाँ मानवता की बात हुई सद्भावना की बात हुई जो पॉलिटिकल लोगों के और सरकारों के एजेंडे से ही गायब हैं ये दोनों विषय <laughs> आप लोगों ने इतना महान काम किया इतना महान इक्यासी साल से कर रहे हैं आप लोग जी जी जी विश्वविद्यालय हम लोग बचपन में देखते थे क्योंकि बचपन से हम लोगों को लीक से हटके काम करने की सोचने की एक आदत सी पड़ गई जब ही तो शायद लेखक बनने का मौका मिला जी जी मेरे पिताजी भी चूंकि लेखक थे और मैंने दुनिया के बहुत महान साहित्यकारों के साथ काम करने का भी मुझे गौरव मिल गया क्या बात है क्या बात ये ईश्वर की कृपा थी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा कि जैसे आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं और कुछ तीन चार फिल्में आपने लिखे भी हैं पंद्रह और पंद्रह फिल्मों को आपने आ, दस का प्रोडक्शन एज ए प्रोड्यूसर पांच को की स्क्रिप्ट लिखी है और सारी की सारी फिल्में नेशनल नेटवर्क की हैं। अच्छा अच्छा फिल्में तो एक आप लोकल टीवी के लिए भी बना दो एक शादी की भी बना लो एक <laughs> अपने गली मोहल्ले की कचरा हटाने की भी बना लो लेकिन वो नेशनल नेटवर्क की तो है नहीं सही बात राज्य चैनल की भी नहीं है आपका भी चैनल रीजनल तो है ही कम से कम राष्ट्रीय भी हो सकता है आपके लिए भी उपयोगी नहीं है हम लोगों ने जो भी काम करने की कोशिश की अब ये तो जनता जानती है कि हम कितने सफल हुए सबसे पहली फिल्म मेरी बुंदेली विरासत रही बुंदेलखंड के सांस्कृतिक विरासत क्योंकि बुंदेलखंड के पंद्रह जिले पूरे देश भर के वैसे जिले हैं जहाँ राम और रहीम दोनों की भूमि है और लेखक को कॉमन आदमी के फ्रेंड्स के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम अगर वी बन के कहीं जाएंगे तो हमको सीख थोड़ी पाएंगे हमें तो हेडमास्टर की जगह हमें बच्चा बन के स्टूडेंट बन के जानने की आदत है अच्छा मैं चाहूँगा कि जैसे अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गीत वगैरह सुनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको संगीत से या किस टाइप के गाने आपको बहुत पसंद हैं एक हाथ गीत जो अभी आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा सा बताइए उस गीत के बारे में <laughs> बचपन से ज़्यादा फिल्म देखने का शौक नहीं रहा हालांकि फिल्म वाले हम लोगों को जानते हैं गुलजार साहब से दोस्ती होने का एक फ़ायदा भी मुझे ये मिला गुलजार साहब तो पच्चीस साल से भीषण बितामे हैं भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज़ के और वो अमजद अली खान साहब की वो फिल्म बनाने आए थे ग्वालियर अच्छा, अच्छा, चौरानवे में नहीं, नहीं, तो अमजद अली खान साहब आए दो मिनट के लिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा गुलजार साहब के हाथ में दे दिया गुलजार साहब ये सब कुछ आपका काम करा देंगे आपको सर्किट हाउस दिला देंगे फ्री में <laughs> ये कहा आपको पुलिस की व्यवस्था कर देंगे आपका अच्छा, ये कर देंगे आपका वो अब मैं चलता हूँ गुलजार साहब के साथ नौ लोगों की टीम थी बड़े एक्सपर्ट आदमी गुलजार साहब चौरानवे में बहुत मशहूर थे तो मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और ख़ास बात यह है कि के वीरो केसी के साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला यूपीएससी के चेयरमैन मेरे दोस्त रहे भारत सरकार के एक दर्जन सचिव दस पंद्रह डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ भी मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला मैं आप लोगों के शहर भांडेर एक डी के साथ ही गया था दो में एच <laughs> जोशी हरी जोशी फोर्टी बैच के आज़ादी के बाद के पहले बैच के आए आई थे तो नौकरशाही के साथ हाईकोर्ट जजों के साथ मिलने का तमाम राज्यपालों के साथ मिलने का बहुत मौका मिला ये मौके तो ऊपर वाले की कृपा से ही मिलते हैं किसको कितना मिल जाए किसको आपको के पास ही बंदूक है मेरे पास ही बंदूक है आपको चलाना आती है तो आप दस मेडल जीत सकते मुझे नहीं आती तो मेरी बंदूक को ही कोई छीन ले ले जा सकता ये एक मौके की बात जी और फिल्मों की आपने बात कही तो मुझे गीत की बात हाँ गीत की बात कही <laughs> देवानंद साहब की एक दो फिल्मों की गीत बड़े दार्शनिक अंदाज में रहे <laughs> वो कुछ मैं कभी कभी हाँ सुन लेता हूँ मेरे पास है। एक आ, एक गीत सुनाइए आप एक लाइन नहीं गीत तो खैर क्या एक लाइन कोई भी गीत का आपको जो देवानंद साहब का जहाँ तक गीत का वो है मैं समझता हूँ कि इस टाइम शायद याद भी नहीं आ रहा क्योंकि दूसरी <laughs> मानसिकता में हूँ वो मैं सुन लेता हूँ वो राही मुसाफिर ऐसा कुछ तो भी जिक्र है क्योंकि वो मेरा उद्देश्य नहीं रहा ज्यादा फिल्म को वो करने का मेरा लेखन और लेखनकारों से मेरा बहुत पंकज उदार साहब से मेरी पहचान है असल में तानसन और मोहम्मद गौस जो उनके गुरु थे उनको मैंने फिल्म बनाने का मौका इंटेलिजेंस वीरो ने मुझे दिया भारत सरकार ने दिया माधवराव सिंधिया साहब ने मुझे सबसे पहली फिल्म दिलाई तो बस यही है कि दिलीप कुमार साहब की या इनकी गंभीर फिल्में कभी देखी वो कभी वो याद नहीं आ रहा मुझे कुछ गजल कोई याद आ जाए <laughs> पंकज उदास साहब की एक आध कोई गजल याद आ सकती है तो मैं आपको बताऊंगा जी जी मैं अपनी लिखी हुई दो लाइन कह सकता हूं क्योंकि कई बार आशु कभी भी मुझे बनने का मौका मिला <laughs> सुनाइए <ये फिर। laughs> तो उसमें से मैं आपको एक शब्द है बातें जो दुरुस्त थी पुरानी निसाब में निसाब का मतलब सिलेबस बातें जो दुरुस्त थीं पुरानी निसाब में उनमें आज एक भी नहीं है आज की किताब में क्या बात है ये मेरी <laughs> खुद रचित है वो है कई बार कभी लोग बुला लेते हैं और चूंकि बहुत बड़ा विजन में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे कवि जो होते हैं अच्छा मैं फिल्में बनाता हूँ तो हर फिल्म में एक अदगीत रख देता हूँ तो बहुत सारी कविता कहने उनकी भावना क्या है।, है तो लेकिन फिर भी मैं दो तीन लाइने ऐसी लिख के ले जाता हूँ आपको जो अभी सुनाई जिससे उन्हें ये ना लगे लेखन शैली तो यह है आपका शब्द चित्र शब्द कोश कितना है आप दस हजार शब्दों का शब्द कोश रखते है तो आप एक आर्टिकल दो घंटे पर लिख दोगे आज तो चालीस हज़ार शब्दों का शब्दकोश रखते हैं तो वही आर्टिकल आप एक घंटे पर लिख दोगे सही बात है ना ये तो मौके की बात है जैसे मैंने अभी आपको बताया आपके वो बंदूक है आपको चलाना आती है <laughs> मैं गांव का आदमी हूँ मुझे चलाना नहीं आती तो मेरा पड़ोसी मुझसे छीन ले जाएगा आइए <laughs> आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं नईम कुरैशी जी से और मुझे लगता है कि आप सुनकर उनको समझ पा रहे होंगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और देवानंद से आपका एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाएंगे अभी आप सुनाया है रेडमोट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को में उड़ाता चला गया हर फिक्र को दुम मयुड़ा बर्बादियों का सौ मनाना फूल था बर्बादियों का सौ मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना फजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया पर बादियों का कहीं मनाता चला गया हर फिक्र को धुमें में उड़ा लिया, मुकदर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया हर फिक्र को धुएं उड़ा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 मैं दिल को उस मकान चलाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुमे में उड़ाता चला गया नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज के विशेष मुलाकात के हमारे खास मेहमान नईम कुरैशी जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और फिल्म और लेखक हैं और काफ़ी समय से इस चालीस पैंतालीस सालों से इस काम को कर रहे हैं तो एक अच्छा अनुभव उनके पास है और किन किन लोगों से उनका मिलना हुआ कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने की वो सारी बातें हमने सुनी हैं अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो अध्यात्मिक सरोवर में आप आए हैं तो यहाँ की जो पूरे दिन में आपने कुछ लेक्चर तो ज़रूर अटेंड किया होगा और आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ पर शांति सद्भावना की बातें हो रही हैं तो कोई ऐसी चीज जो आपको यूनिक लगी हो इसमें से वो थोड़ा सा बताने का मुझे एक सबसे खास बात ये लगी जी पूरे एशिया में पूरे देश में महिलाओं द्वारा संचालित बातें हम लोग बहुत लंबी चौड़ी महिलाओं के प्रेम की महिलाओं को सम्मान देने की करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होते प्रैक्टिकल क्यों हमारे मन में केवल दिखावा अलग है महिला बहुत हैं हमारी माँ हैं हमारी बहनें हैं लेकिन उनको हम सम्मान देने की आज भी मानसिकता नहीं रखते पुरुष प्रधान देश है सही बात ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ तो अब आप समझ लीजिए रामचंद्र जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि पशु <laughs> और नारी नारी को उन्होंने ना पशु के बराबर कह दिया था तो लोग कुछ भी कह देते हैं जबकि भावार्थ तो उनकी चौपाई का ये नहीं रहा होगा कुछ और रहा होगा तो मुझे सबसे ख़ास बात यहाँ ये लगी कि महिलाओं द्वारा संचालित ये संगठन है इतना विशाल संगठन है 126 देशों में इक्यासी साल से है और इस संगठन में ख़ास बात मुझे जो लगी कि यहाँ की महिलाएं और यहाँ के भाई और बहनें इतने डिसिप्लिन मुझे फ़ौज की एकेडमी में भी जाने का मौका मिला फौज के बहुत सारे जनरल और ब्रिगेडियर साहिबान और भारत की पुलिस फोर्स के बहुत बड़े बड़े अधिकारी कई स्टेटों के उनसे मिलने के मुझे काफ़ी अवसर मिले वहां की मैंने वो सब देखी है एकेडमी, लेकिन आपके यहां जैसा अनुशासन और शांति मुझे कहीं नहीं देखने को मिली मुझे बहुत पहले आना चाहिए था यहां, लेकिन क्या करें आपके लोगों ने मुझे इन्वाइट ही अभी किया नहीं देर आए दुरुस्त आए <laughs> नहीं देर तो नहीं आप लोग देखिए हम लोग तो शताब्दी गाड़ी है दो मिनट में जो सवार होना चाहे हो जाए <laughs> हो जाए लेखक का तो काम आ, समुद्र की तरह है सही आ, बात आ, आकाश की तरह है है ना जी उस समुद्र में से एक छोटा सा हिस्सा पत्रकार भी है लेखन तो एक बड़ा बड़ा है, है सही बात है बड़ा एम्ब्रेला है उसमें से एक छोटी सी मुठ्ठी पत्रकार है उसमें से छोटी सी मुठ्ठी पर लेखक हैं और लेखक बिरादरी के भी सब पार्ट बहुत सारे हैं hmm. अलग अलग क्षेत्र जैसे मेरा पर्यटन है सद्भावना है दलित प्रेम है hmm. मेरे लेखन की जो सब्जेक्ट्स हैं तो ये सब है और मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला और पाठकों से मुझे बड़ा प्यार मिला ग्वालियर में पांच यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर मेरे दोस्त हैं hmm. दो तीन महिला वाइस चांसलर मेरी इतनी प्रशंसक है वो मेरे पास आती रहती स्वतंत्र शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की से आई इलाहाबाद तो प्रधानमंत्रियों का तीन तीन प्रधानमंत्रियों का शहर <laughs> और बुद्धि के मामले में कुछ मामलों दिल्ली से आगे थे दिल्ली से आगे हैं है ना इलाहाबाद बनारस इन्होंने ही तो संदेश दिया भारत की सांस्कृतिक विरासतों में दो ही शहरों का योगदान है इलाहाबाद बनारस और तो कलकत्ता कलकत्ता। अगर ईश्वर चंद विद्यागर नहीं होते तो अंग्रेज लोग कभी अंग्रेजी पढ़ने की आपको हमको इजाजत नहीं देते विज्ञान से भी क्योंकि हमारे देश में तो ये सिखाया गया कि हमारा भगवान तो समुद्र में से निकलता है सांप के ऊपर बैठ के निकलता है वही डूब जाता है अंग्रेजी में साइंस की बात ज्यादा होती है ठीक है अब हिंदी की प्रेम की बातें अपन करें लेकिन अंग्रेजी का महत्व को नकारना करना ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को मैं भारत का सबसे महान आदमी मानता हूँ मेरी अपनी सोच में खुर्शी साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने अपने अनुभव का शेयर किया और मुझे लगता है कि आपने जो चीज़ें यहाँ पर आके सीखी हैं बल आपने कहा देर है लेकिन मुझे लगता है कि जब भी जागे तब सवेरा है तो आपके लिए एक नया सवेरा न्यू बिगनिंग है मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ जरूर आप अध्यात्मिक अंचलि लेकर जाएंगे और जहाँ पर वो वो जो चिरागे हैं जलाते जाएंगे आप अपने जो शहर है वो आध्यात्मिकता का वो बढ़ाते जाएंगे ऐसी शुभकामना के साथ जाते जाते मैं कहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी लिसनर जो पूरे दुनिया आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से उनके लिए एक मैसेज क्या बताना चाहें मेरा मैसेज खासतौर तो से नौजवानों के लिए है नौजवान बच्चों के लिए नौजवान लड़कियों के लिए कि वो अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए शिक्षा जगत में शिक्षा के अवसरों को ना गंवाएँ ये अवसर हमेशा हर किसी को नहीं मिलते शिक्षा के हर मौके को क्योंकि हमारे देश के पॉलिटिशियंस की एक वो रही है नीति कि वो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं अपने बच्चों का इलाज भी विदेशों में कराते हैं और हमारे यहाँ के प्राइमरी स्कूलों को जो पांच जगह से टपकता है जहाँ पानी की व्यवस्था वहाँ करने के लिए ढकेल देते इसलिए आपके दर्शकों से मेरा खासतौर से नौजवान बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो शिक्षा के किसी अवसर को ना छोड़ें क्योंकि शिक्षा ही इंसान को इंसान बनाती है बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया आशा करता हमारे सभी श्रोतागण जो सुन रहे हैं मैं चाहूंगा कि इस बात को आप ध्यान में रखें और बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करें जिस तरह से भी आपके पास आयोजन है उसमें जरूर बच्चों को आगे बढ़ाइए पढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो भविष्य में अपने जीवन को अच्छी तरह से संवार सके और बना सके और भारत देश के लिए काम आ सके तो चलिए खुरैशी साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर मुझे बहुत खुशी लगा मुझे सीखने का मौका मिला आपसे आप कहाँ से है किस एरिया से मैं मुंबई महाराष्ट्र से ओह oh, ग्रेट। <laughs> जी जी मुंबई चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में भी इसी भी। तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा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 ने कितना समझाया कौन है अपना कौन पराया फिर भी दिल की चोट छुपाकर कर हमने आपका दिल बहलाया खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमार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 दिल पे मरने वाले मरेंगे भी कारी दिल पे मरने वाले मरेंगे भी कारी सच्चे दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी असली नकली चेहरे देखे दिल पे सौ सौ साहरे देखे मेरे दुखते दिल से पूछो क्या क्या खाब हाँ सुनहरे देखे का ता जिस तारे पे नजर थी हमारी तू काज तारे पे नजर थी हमारी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अना